सारे आंगन को डुबाने लगी और नाग महाशय आओ माँ गंगे आओ माँ गंगे कहते हुए अंजलि भरकर वह जल अपने सिर पर देने लगे यद एक मोहल्ले के सब लोग उस जल में स्नान करने लगे माँ हाँ उनकी भक्ति के प्रभाव से यह सब अद्भुत घटनाएं हुई थी मैंने एक कपड़ा दिया था उसे सिर में बांधकर रखता था उसकी स्त्री भी बहुत अच्छी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 माँ कुछ देर बाद ही दो स्त्री भक्तों को साथ ले उसी कमरे में आकर बैठी दोनों स्त्री भक्तों की सहायता से पान बनाने का काम शीघ्र ही हो गया माँ ठाकुर का पान पहले अलग निकाल दिया और फिर मेरी बच्ची बेटियों ने कितनी जल्दी पान बना ली कहकर आनंद प्रकाश करने लगी अब माँ तिमंजले में गोपाल माँ के कमरे में गई कुछ देर बाद मैं वहाँ जाकर देखती हूँ कि माँ उस कमरे के दरवाजे की चौखट में सिर रखकर लेटी हुई हैं भला भीतर कैसे जाऊँ मुझे देख माँ ने कहा आओ आओ इसमें कोई दोष नहीं सब समय माँ का इसी प्रकार का भाव रहता था बाद में माँ ने सिर उठाया कमरे में जाकर मैं उनके पास बैठकर हवा करने लगी माँ लेटी हुई गौरी माँ के स्कूल की सब बातें गाड़ी का किराया आदि के संबंध में पूछने लगी मैं भी यथासाध्य उत्तर देने लगी उसी समय वे दोनों भक्त स्त्रियॉँ वहाँ आई उनमें से एक माँ के बालों को सुखाने लगी और उनके सफ़ेद बालों को निकाल आँचल में बांधकर रखने लगी उसने कहा कि वह इनका कवच बनाएगी इस पर माँ लज्जित होकर बोली उन सफ़ेद बालों का क्यों कितने गुच्छे के गुच्छे काले बाल फेंक जो दे रही हूँ माँ अब उठकर छत में थोड़ी धूप सेकने लगी हम लोग भी साथ में गई और एक किनारे खड़ी होकर गंगा दर्शन करने लगी इसी समय गोलाब माँ अपने कमरे में से बोली माँ तो सबको लेकर छत में गई है मैं कैसे जानूँ कि कौन खाएगा और कौन नहीं यह सुन मैंने माँ से पूछकर उन्हें सूचित किया कि केवल वह विधवा महिला नहीं खाएगी धूप में बहुत से कपड़े डाले गए थे माँ ने मुझे उन्हें उठाकर कमरे में रखने के लिए कहा मैं कपड़े उठा रही थी कि माँ ठाकुर को भोग लगाने नीचे उतरी हम लोग भी सब नीचे ठाकुर घर में आए भोग दिए जाने पर माँ ने मुझसे स्त्रियों के लिए बैठने की जगह बना देने के लिए कहा बाद में हम सब प्रसाद पाने बैठे माँ ने एक दो कौर खाकर हम सबको प्रसाद दिया उसके कुछ पहले और दो स्त्री भक्त आई थी उनमें से एक ठाकुर के समय की सदभा वृद्धा थी और दूसरी उनकी पुत्रवधु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 छल मात्र भी बिना कर्म के रहना उचित नहीं